अपना मानस तैयार करें। सो सौ पंचमु सवणशनो मंगला सवेषि मंगल जय बोलो देवादिदेव एक हजराठ श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्यूनिवर्सिटी विराट सागर जी महाराज की मुनि संघ की एक बड़े कंपनी के संचालक ने अपने समस्त सहयोगियों की एक आपात बैठक की और सबसे कहा कि मुझे वे सब उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए वो सारे उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए सब लोग आश्चर्यचकित कि कंपनी के लाभ के लिए मीटिंग तो हमेशा आयोजित होती है आज कंपनी का प्रेसिडेंट उसके सारे डायरेक्टर्स और एजुकेटिव्स की मीटिंग में बोल रहा है कि वे सब कारण बताओ जिससे कंपनी फेल हो जाए पर क्या किया जा सकता था आदेश का अनुपालन सबको करना पड़ा और उस कंपनी को नुकसान पहुंचाने के जितने भी कारण हो सकते थे सबने गिना दिया सब की बात पूरी हो चुकने के बाद कंपनी के प्रेसिडेंट ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा कि आप लोगों ने जितनी भी बातें बताई है बिल्कुल सही है और मेरी आप सबसे केवल एक ही गुजारिश है कि इन कारणों से कंपनी को बचा करके रखना इन कारणों से कंपनी को हमेशा के लिए बचा के रखना ऐसा कोई भी कारण हमारी कंपनी में जुड़ने ना पाए बात बिल्कुल सही है बाहर की किसी कंपनी में यदि कोई नुकसान होता है तो आप उसके प्रति बहुत सावधान होते हैं कंपनी चलाने वाले दोनों बातों को सामने रख के चलते एक कंपनी को लाभ किससे पहुंचे और दूसरा कंपनी को नुकसान न हो दोनों तरफ ध्यान रहता है आज मैं आपसे बात शुरू करने जा रहा हूं नुकसान से बचने की लाभ की बात तो रोज चलनी ही है पर लाभ होता रहे और नुकसान भी होता रहे तो कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी ग्रोथ चाहिए तो पहले नुकसान के कारणों से बचना है आपको अपने जीवन की कंपनी का कुछ पता है आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट तो रोज देखते हो और थोड़ी भी गड़बड़ आती है तो रात की नींद उड़ जाती है अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट देखी आपके जीवन की कंपनी को क्या लाभ नुकसान हो रहा आपने कभी इसका विचार किया शायद कभी नहीं किया संत कहते हैं बाहर की कंपनी यदि किसी कारणवश डूब जाए तो उसे वापस खड़े होने में देर नहीं लगती लेकिन जिंदगी की कंपनी अगर एक बार डूब जाए तो उसे वापस खड़ा करने में कई भाव बीत जाते हैं बहुत दुर्लभता से हमें ये सारे सहयोग मिले हैं हमें यह देखना है अपने भीतर झांक करके कि एक्चुअल में हमारी पोजीशन क्या है हम लाभ में हैं या नुकसान में हैं निश्चित नुकसान के कारण यदि उपस्थित है तो नुकसान से बचा ही नहीं जा सकता तो नुकसान के कारणों पर मैं आज आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं पांच बातों से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं अपने जीवन की कंपनी को ठीक बना करके चलना चाहते हो चाहते हो कि मेरी जीवन जीवन की कंपनी में कभी कोई नुकसान ना हो तो पांच बातों से बचो नंबर वन क्रूरता नंबर दो कठोरता नंबर तीन कुटिलता नंबर चार कृपणता और नंबर पांच कृतघ्ता क्रूरता कठोरता कुटिलता कृपणता और कृतज्ञता ये पांच चीजें ऐसी है जो हमारे जीवन को भारी नुकसान पहुंचाती इनके रहते व्यक्ति अपने जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता संत कहते अपने जीवन को आनंद के रस से भिंगो कर रखना चाहते हो तो इन कारणों से अपने आप को बचाओ सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या की क्रूरता क्रुएलिटी ये पांच चीजें हैं जिन्हें एकदम से रिफ्यूज कर देना चाहिए और संत कहते रिफ्यूज कर सको बहुत अच्छी बात नहीं करो तो कम से कम रिड्यूस करने की शुरुआत तो आज से कर ही दो चातुर्मास का लाभ अगर आपको मिला तो अंत तक रिफ्यूज करने की स्थिति में भी पहुंच जाओगे okay. सबसे पहली बात क्रूरता क्रिएलिटी आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा आपके भीतर कहीं क्रूरता दिखाई पड़ती है आपने अपने जीवन में कभी यह महसूस करने की कोशिश की कभी आप कहीं से क्रूर बने क्या बात हो गई क्यों प्रदीप जी कभी ऐसा महसूस हुआ कि क्रूरता से आपको दो चार होना पड़ा ऐसा एक भी व्यक्ति इस सभा में है जो मुझे इस बात को बड़ी पूर्वक है कि मैं अपने जीवन में कभी क्रूर नहीं बना एक भी व्यक्ति शायद नहीं मिलेगा अभी तक तो हाथ नहीं उठा जीवन में कभी क्रूर नहीं मिले क्रूरता मनुष्य के जीवन में जुलती है और जब मनुष्य के जीवन में क्रूरता आती है तो उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए विचार करो हमारे अंदर जब सौम्य भाव रहते हैं तब और क्रूर भाव रहते हैं तब चेहरे की खूबसूरती कब होती कब सौम्य भाव होने पर चेहरे में खूबसूरती आती है और जिस घड़ी क्रूर भाव भर जाते हैं चेहरा बदसूरत लगने लगता है एक आदमी बहुत गुस्सेल था तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो महाराज जी बताइए कोई उपाय बताइए हमारे पति बड़े गुस्सा करते और गुस्सा में बड़े क्रूर हो जाते बाकी टाइम तो बड़े ठीक रहते हैं हमने कहा एक काम करना अब की बार जब भी वो गुस्सा में क्रूर हो उनकी फोटो खींच लेना और जब शांत हो तो दिखा देना कि देखो उस समय आप कितने सुंदर लग रहे थे ये जो हमारी प्रवृत्ति है इससे अपने आप को बचाना है ये क्रूरता की शुरुआत होती है क्रोध से क्रोध मनुष्य को क्रूर बनाता है कोशिश करें मैं क्रोधाविष्ट ना हो और क्रोधाविष्ट हो तो कम से कम क्रूर ना बनो आपने कभी महसूस किया कि ये क्रोध ये गुस्सा आखिर आता कब है कहाँ आप क्रूर हो जाते हैं जब कभी भी क्रूरता की बात होती है तो लोग जघन स्तर की क्रूरता तक चले जाते हैं मेरा आपसे कहना है जिस जघन स्तर की क्रूरता की बात की जाती है वो तो बहुत निंद है उसकी तो मुझे बात ही नहीं करना लेकिन आप अपने भीतर झांक कर देखो आपके जीवन में कई प्रकार की क्रूरता होती है कभी आप अपने माता पिता के प्रति क्रूर हो जाते हो कभी आप अपने परिवार परिजनों के प्रति क्रूर हो जाते हो और कभी आप स्वयं के प्रति भी क्रूर बन जाते हो कभी आकलन करने की कोशिश की मां बाप के प्रति क्रूरता परिवार परिजनों के प्रति क्रूरता, और स्वयं के प्रति क्रूरता और प्रकार की क्रूरता को आप छोड़ सको न छोड़ो मैं आपको उसके विषय में अभी कुछ नहीं कहना चाहता पर मैं आज आपको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं और उससे बाहर निकालना चाहता हूं जो ये तीन स्थानों की क्रूरता है सबसे पहली क्रूरता माता पिता के प्रति माता पिता के प्रति क्रूरता की अभिव्यक्ति कब होती है पता है मां बाप के प्रति आप क्रूर बन जाते हो कब पता है जब खुले आम उनकी अवज्ञा प्रारंभ कर देते हो जो संतान अपने मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन करता है या माता पिता की अवज्ञा या उपेक्षा करते हैं वो अपने मां बाप के प्रति क्रूर हो जाते हैं और क्रूरता की पीड़ा का एहसास केवल वे ही करते हैं जो अपनी ही संतान की उपेक्षा के शिकार बनते हैं कभी उनसे जाकर के पूछो जब उनकी संतान उनकी उपेक्षा करती है तो उनके मन में क्या बीतती है अपने मन में झांक कर देखो जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक कभी अपने माता पिता के प्रति क्रूर हुए अगर हुए हो तो आज अपना प्रतिक्रमण करना और तय करना अब तक जो हुआ सो हुआ आगे में कभी ऐसा नहीं होने दूंगा माता पिता को जब अपनी संतान के व्यवहार से आघात पहुंचता है तो वो आघात बहुत गहरा होता है औरों के द्वारा किए गए आघात में केवल आघात होता है और अपनों के द्वारा जो आघात पहुंचाया जाता है वो आघात नहीं संवेदना पर चोट होती है और सब आघातों को बहुत सहजता से सहा जा सकता है लेकिन संवेदना के आघात को सहना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मैंने कहा कि माता पिता के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार माता पिता के साथ असौम्य व्यवहार उनकी अवज्ञा अनादर तिरस्कार ये सब मां बाप के प्रति क्रूरता है एक जघन्य अपराध भी सामान्य व्यक्ति के प्रति कोई क्रूर हो जाए तो वो फिर भी नजरअंदाज की जा सकती है लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया जिसने तुम्हें जन्म दिया जिसने तुम्हें जीवन दिया जिसने तुम्हें संस्कार दिया उनकी उपेक्षा उनकी अवज्ञा उनका तिरस्कार कतई छम नहीं हो सकता कोई व्यक्ति चाहे कितने भी धर्म कर्म की बातें करे चाहे जितनी दया करुणा की बात करे और अपने व्यवहार में शांति और संतुलन न लाए और अपनों के प्रति व्यक्ति उपेक्षा और तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने लगे तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं ऐसा व्यक्ति कभी धार्मिक झांक कर देखिए माता पिता की प्रति हम अपने जीवन में कभी क्रूर नहीं बनेंगे लेकिन आजकल ऐसे अनेक उदाहरण और प्रसंग देखने को मिलते हैं जिसमें व्यक्ति क्रूरता की सीमा से भी नीचे आ गया हुआ दिखता है एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक गरीब मजदूर ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाया जैसे तैसे पेट काट करके पिता ने बेटे को पढ़ाया लिखाया बेटा वकील बना और पिता का पिता को इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन गया लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बेटा बड़ा आदमी तो बन गया भला आदमी नहीं बन सका बेटा वकील क्या बना गांव से जाकर के शहर में बस गया और अपनी प्रैक्टिस में ही खो गया और अपने ठाट बात में खो गया भूल गया कि मुझे किसी ने जन्म भी दिया उसने कभी अपने पिता की खोज खबर नहीं ली जब तक पिता का शरीर चला मेहनत मजूरी करके वो काम करता रहा उसे एक ही आशा थी कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी सेटल होगा और एक दिन यहाँ आकर के मुझे ले जाएगा और मेरे अब बुरे दिन टल जाएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे पर बेटा है उसे अपने पिता की कोई परवाह ही नहीं पिता की हालत दिनों दिन छीन हो गई जब उससे काम करते नहीं बना तो खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे वो सोचता कि चलो मेरा बेटा कम से कम पैसे तो भेजेगा कहीं से कोई मनी ऑर्डर तो आएगा रोज डाकिया का इंतजार करता बाट जोता लेकिन डाकिया आता उसके पास ना कोई चिट्ठी आती ना कोई मनी निराशा छा जाती दिन बीते स्थिति गंभीर हुई एक बार गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उससे कहा कि भाई तुम अपने बेटे की चिंता में रोज इतना परेशान हो रहे हो ऐसा नहीं लगता कि बेटा कभी तुम्हारे गांव आएगा तुम्हारे पास आएगा एक काम करो शहर दूर नहीं है हम लोग तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं तुम बस पे सवार होकर के शहर चले जाओ ये बेटे का एड्रेस है तुम्हें देखकर कुछ तो पसीजेगा, लोगों ने उसका टिकट कटाया बस पर सवार होकर वो गांव से शहर पहुंचा बेटे का पता पूछता पाछता वो पैदल ही बस स्टैंड से अपने बेटे की बंगले की ओर बढ़ा दरवाजे पर उसे एक लग्जरी कार दिखाई पड़ी उसकी बाँछे खिल गई हो न हो ये मेरे बेटे की ही कार होगी सच में मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी हो गया वो दरवाजे तक पहुँचने नहीं वाला था कि तब तक भीतर से एक युवक निकला तेजी से कार की गेट खोली और उसमें सवार होने को था तब तक ये पहुँच गया उसकी नज़र युवक पर पहुंची और पिता ने बेटे से कहा बेटे कैसे हो बेटे कैसे हो उस युवक ने अपने पिता को घूरते हुए देखा और कहा अच्छा हूं और इतना कर, कर गाड़ी पर बैठा गाली स्टार्ट हो गई आगे बढ़ गई पिता हक्का बक्का रह गया ये क्या पर फिर उसकी ममता ने जोर मारा सोचा गलती उसकी नहीं मेरी है बिना पूर्व सूचना के मैं आ गया जरूर कोई ज़रूरी काम होगा अभी अदालत का समय होने वाला है वो अदालत ही गया होगा चलो मैं धीरे धीरे अदालत पहुंच जाता हूं। अभी तक तो मैंने इस बहाने मैं चलूँगा तो शहर भी घूमना हो जाएगा और बेटे को तो मैंने जीवर देखा तक नहीं कम से कम वहीं जब वो अपना काम करता होगा मैं उसे देख तो पैदल चलकर वो अदालत तक पहुंचा अदालत में बेटा वकील किसी केस की तैयारी में लगा हुआ था प्रतिपक्षी वकील की प्रतीक्षा थी कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी जज भी वहीं बैठा था वो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर ठिटक कर बैठ गया और चातक की तरह अपने वकील बेटे को देखने लगा क्योंकि कामकाज कुछ था नहीं जज साहब की दृष्टि उस बूढ़े पर पड़ी और उन्होंने वकील साहब को टोकते हुए पूछा कि वकील साहब दरवाजे पर जो आदमी बैठा है वो कौन है कहीं आपका संबंधी तो नहीं उसका चेहरा भी आपसे कुछ मिलता है दरवाजे पर जो आदमी बैठा है वो कौन है कहीं आपका कोई संबंधी तो नहीं उसका चेहरा भी आपसे कुछ मिलता जुलता है वकील साहब को तो ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो एकदम शकपका गया लेकिन वकील था तुरंत अपने आप को संभालते हुए उसने कहा जी वो मेरे गांव का आदमी है जी वो मेरे गांव का आदमी है उस बूढ़े पिता की दृष्टि अपने बेटे पर केंद्रित थी ये शब्द उसके कान में पड़े परिस्थितियों के माम से वो कमजोर भले हो गया था लेकिन अभी भी उसका स्वाभिमान कम नहीं हुआ था ये सुना उसका चेहरा स्वाभिमान की भावना से उदीप्त हो उठा और वो खड़े होकर के जज साहब की तरफ मुखातिब होकर कहा कि जज साहब ये आदमी ठीक कहता है जज साहब ये ठीक कहता है मैं इसके गांव का आदमी तो हूं ही इसकी मां का भी आदमी हूं सोचो ये क्रूरता जिसने अपने बाप के जीते जी उसकी हत्या कर दी किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद वो अपने उस शव को देखने की स्थिति में नहीं रहता लेकिन जब किसी की आन मान और मर्यादा का हनन कर दिया जाता है तो वो जीते जी अपनी हत्या को देखता है जो बहुत पीड़ादायी होती है यह क्रूरता का चरम रूप विकृत रूप विचार करो ऐसी क्रूरता तुम्हारे मन में कभी उभरती है या नहीं घर में तुम्हारी मां या तुम्हारे पिता बीमार हैं उन्हें डॉक्टर तक ले जाने की जरूरत है और तुम देख करके भी अनदेखा कर रहे हो अपने दफ्तर की ओर जा रहे हो या किसी सभा सोसाइटी की मीटिंग में जा रहे हो या मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हो क्या यह तुम्हारी क्रूरता नहीं उस समय तुम्हारा फर्ज और दायित्व तो क्या बनता है बाहर की बातें बाद में पर घर की बातें पहले लेकिन आप देखो आजकल अक्सर ऐसा होता है कि बाहर की बातों के कारण घर की उपेक्षा हो जाती है वहां आप क्रूर हो गए घर में यदि तुम्हारे मां बाप सास ससुर बीमार पड़े हैं और उनको बीमार दशा में छोड़ करके तुम पूजा करने के लिए भी जा रहे हो तो वह एक प्रकार की क्रूरता है मेरी बात को बहुत गहराई से सुनना ये क्रूरता है महाराज पूजा पाठ छोड़ दो पूजा पाठ छोड़ना नहीं है लेकिन ध्यान रखो अगर परिस्थिति वस्त पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हो तो माता पिता की सेवा को भी पूजा मान करके स्वीकार कर लो ये भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा धर्म है संत कहते हैं धार्मिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसके भीतर पाप भीरता हो और संवेदनशीलता हो पाप भीरता और संवेदनशीलता के अभाव में धार्मिकता का आविर्भाव हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति ऐसी हरकतें करते हैं ना तो उनके मन में पाप से भीरता है और न ही संवेदना है उन्हें लगता नहीं कि मैं किसी के प्रति क्रूर बन रहा हूं तो कोई पाप है ये पाप है किसी को मारना ही पाप नहीं है किसी को अपने भावों से प्रताड़ित करना भी बहुत बड़ा पाप है भावों से विचारों से शब्दों से व्यवहार से आप प्रताड़ित करते हो यह एक प्रकार की क्रूरता है और आजकल ये क्रूरता की स्थिति तो ऐसी बढ़ गई है कि कानून बनाने पड़ रहे हैं घरेलू हिंसा के निवारण के ऐसे कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी केवल मनुष्य के मन में पनपने वाली इस क्रूरता के कारण अपने आप को इनसे दूर करो इनसे अपने आप को बचाओ क्योंकि इनका तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है फिर इसकी कभी चर्चा करूंगा लेकिन यहां यदि तुम क्रूर हो रहे हो तो अपने जीवन को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते तो पहली बात, माता पिता के प्रति कभी क्रूर मत बनना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था औरों के द्वारा यदि कोई कष्ट पहुंचाया जाए तो उसे बहुत सहजता से झेला जा सकता है लेकिन अपनों का आघात बहुत खतरनाक होता है एक बार सुनार और लोहार दोनों का घर अगल बगल में था सोने ने लोहे से कहा कि भाई देखो प्रहार तुम पर भी होता है मुझ पर भी होता है मुझ पर तो दिन भर प्रहार चलता रहता है पर मैं इतना नहीं चिल्लाती और तुम पर जब प्रहार होता है घन का तो तुम इतना चीखा चिल्ली क्यों करते हो इतना शोर क्यों मचाते हो तुम पर प्रहार होता है हैमरिंग होती है, तो तुम इतना शोर क्यों मचाते हो देखो मैं कितना चुपचाप सब कुछ सह लेती हूं तो लोहे ने सोने से कहा बहन ये बात सच है कि तुम पर भी प्रहार होता है तुम प्रहार को सह लेती हो तुम्हारा सहना सहज है और मैं नहीं सह पाता उसका कारण केवल इतना है कि तुम पर जो प्रहार होता है वो बिजाति का प्रहार होता है और मुझ पर जो प्रहार होता है सजाति का प्रहार होता है सबके प्रहार को सहना सहज है पर सजाति के प्रहार को सहना बहुत कठिन है बंधुओं माता पिता की स्थिति यही होती है मां बाप के आंखों में दो बार आंसू आते हैं एक बेटी की विदाई पर और दूसरी बेटे के बेवफाई पर बेटी की विदाई पर और बेटे के बेवफाई पर बेटी की जब विदाई हो तो एक कर्तव्य की पूर्णता के साथ हर्ष के आंसू आते हैं और जब बेटा बेवफाई करता है उस समय दर्द भरे आंसू आते हैं यह अपनों का आघात है इसलिए आज से तय करें मां बाप के प्रति कभी क्रूर नहीं बनेंगे आगे चलूं। दूसरी बात अपनों के प्रति अपने पत्नी अपने परिवार अपने परिजन अपने रिश्तेदारों के प्रति कभी क्रूर नहीं बनेंगे ये क्रूरता को जन्म देता है क्रोध क्रोध मनुष्य को क्रूर बनाता है तो क्रोध की स्थिति आएगी तो मैं उस क्रोध को वही नियंत्रित करूंगा उसे क्रूरता का रूप नहीं लेने दूंगा क्रूरता और क्रूरता से वैर बन जाता है देखिए क्रोध क्रूरता में कैसे बदलती है और यह क्रूरता मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करता है आपने देखा पानी को पानी पानी रहता है और जब पानी को आप जमा लेते तो क्या होता है बर्फ बन जाता है पानी आप किसी भी बर्तन में डालो समा जाएगा लेकिन बर्फ हर कहीं नहीं समझा समझाता लेकिन पानी को बर्फ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है क्या करते आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो उसकी फ्रीजिंग करनी पड़ती है कुछ देर के लिए रख लिए वो बर्फ बन गए मैं आपको केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूँ जीवन में कोई घटना घटे और उस घटना को घटने के बाद आप अगर उसे नज़रअंदाज कर दे तो वो आपका मन पानी बना रहेगा और उस घटना को पकड़कर अपने स्मृति के कोष में रखकर फ्रीज कर दो और बर्फ बना लो तो बैर की गाँठ बन जाती है वो आपके जीवन को प्रभावित करती है क्रूर बना दो ऐसे व्यक्ति के हृदय में क्रूरता प्रल्ती है प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होती है और ऐसा व्यक्ति कभी अपने चित्त को समाधान नहीं दे सकता इसलिए यहां पर अपने आप को सावधान करने की कोशिश करिए जब कभी भी घर परिवार में अपने लोगों के साथ कुछ भी कहा सुनी हो जाए तो उसे वहीं रफा दफा करना शुरू करो उसे अपने साथ आगे लेकर चलने की कोशिश कभी मत करो तब आपके जीवन की जीत होगी मैं आज आपसे क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं पर मैं इतना कह रहा हूं कि ये क्रोध कला और क्रूरता का रूप न ले ले आपको अंदर से क्रोधी ना बना दे आपके हृदय में बदले की भावना है तो समझ लेना आप क्रूरता की भूमिका में जी रहे हो आप इस बात को दावे पूर्वक कह सकते हैं कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति बदले का भाव नहीं है किसी ने आपका बुरा किया आपने उसके प्रति बदले का भाव न रखा हो ऐसा आप सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कह सकते हैं उनके प्रति जिसके प्रति प्रेम हो जिसने जिसके प्रति मन में प्रेम होता है वो हमारा बुरा भी कर दे तो हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि प्रेम सामने वाले के दोष को माफ कर देता है और माफ ही नहीं करता साफ करने की ताकत भी दे देता है लेकिन आप देखो आपके मन में जिसके प्रति बदले के भाव हैं हो सकता है वो आपका अपना भी हो सगा भाई भी हो बहन भी हो मां बाप हो और कई बार तो मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि पति पत्नी भी एक दूसरे को बदला लेने की ठान देते हैं ये बदला लेने का भाव क्रूरता की अभिव्यक्ति है जिसके अंदर कसाय का तीव्र उफान होता है वे ही बदले के भाव से ग्रसित होते हैं आज से यह तय करो कोशिश करूंगा कि गुस्से पर अंकुश करूं गुस्सा हो जाए तो झगड़ा नहीं करूंगा और झगड़ा भी हो जाए तो उसे वहीं समाप्त करूंगा बदला लेने की भावना नहीं रखूंगा अगर यहां आ गए तो आप अपनों के प्रति क्रूर होने से बच जाएंगे महाराज आपको क्या पता जब तक सामने वाले को मजा नहीं चखाऊं हो मजा ही नहीं आता ध्यान रखना मैं हमेशा कहता हूं बदला लेने का क्या मजा मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो बदला लेने का क्या मजा मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो अपने व्यवहार के बल पर तुम किससे बदला लोगे यह तुम्हें और अधिक प्रभावित करेगा बुरी तरह प्रभावित करेगा इसलिए कोशिश हो कि हम सामने वाले को बदले बदला लेने का भाव एक प्रकार की हिंसा है क्रूरता है पाप है इससे अपने आप को बचाना चाहिए कभी किसी को नीचा दिखाने का भाव मत करना कभी किसी को सबक सिखाने का भाव मत करना कभी किसी से बदला लेने का भाव मत करना औरों के प्रति ऐसा न कर सको तो चलो आज मैं आपको थोड़ा छूट दे रहा हूं पर तय कर लो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मैं ऐसा कोई भाव नहीं करूंगा यदि ये आपने कर लिया तो ये भी आपके जीवन के परिवर्तन की शुरुआत होगी अपनों के साथ मैं कभी बदला लेने का भाव नहीं करूंगा अपनों के प्रति मैं कभी क्रूर नहीं बनूंगा ऐसा आप अपने मन को तैयार करिए क्या करें महाराज आ तो जाता है मन में भाव मन में भाव आ जाता है क्या करें कसाये है उत्पन्न होती नहीं कभी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उनसे साह के तुरंत बात करो और क्षमा मांग लो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाएगा भाई साहब गुस्से में मैंने बोल दिया मुझसे गलती हो गई उस समय मुझे होश नहीं था ठंडे दिमाग से मैंने जब विचार किया तो मुझे लगा कि मैंने गलती की अब मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये विचार विवेक हो तब तो जब गुस्सा होता है तो आदमी अपना आपा खो देता है कुछ होश ही नहीं रहता चित्त विकृत हो जाता है व्यक्ति क्रूर हो जाता है और क्रूरता उसके जीवन को विषाक्त बना देती है रात को 12 बजे पत्नी ने पति को जगाया कहा उठो दूध पी लो बारह बजे रात को पत्नी ने पति को जगाया कहा उठो दूध पी लो पत्नी ने सोचा पति ने सोचा गजब ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसने पूछा क्या बात है आज ऐसा प्यार कैसे उमड़ाया रात के 12 बजे दूध पीने की बात कर रही कैसे इतना प्यार उमड़ पाया कि रात के 12 बजे दूध पिलाने की बात कर रही हो पत्नी ने कहा प्यार व्यार छोड़ो अभी कैलेंडर देखा तो पता लगा आज नागपंचमी है अब कहां घूम ये मनुष्य की स्थिति है जो तुम्हारे जीवन को अप्रासंगिक बना देती है तो दूसरे नंबर पर आज से तय करो कि मैं कभी अपनों के प्रति क्रूर नहीं बनूंगा और नंबर तीन जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं स्वयं के प्रति क्रूर नहीं बनूंगा महाराज अपने आप के प्रति तो कोई क्रूर होता ही नहीं नहीं थोड़ी देर बाद आप शायद मेरी बात से सहमत हो जाओगे कि मनुष्य सबसे ज्यादा अपने प्रति क्रूर होता है अपने प्रति क्रूर होने का मतलब जो तुम्हारी आत्मा के लिए अहित कर है ऐसा कार्य करने में प्रवृत्त होना स्वयं के प्रति क्रूर होना है जिससे तुम्हें अशांति मिले वो कार्य करना जिससे तुम्हारे मन में उद्वेग आए ऐसा कार्य करना और जिससे तुम्हारे मन में तनाव उत्पन्न हो ऐसा कार्य करना क्या स्वयं के प्रति क्रूरता नहीं है बोलो लोग कहते हैं कि दूसरों के कारण अशांति होती है मैं कहता हूं दूसरों के कारण अशांति कम मनुष्य खुद के कारण अशांति को ज्यादा पालता है तो स्वयं के प्रति क्रूर होना तय करिए कि जिससे मेरे मन में अशांति हो वैसा कार्य मैं नहीं करूंगा आपको पता आपके मन में अशांति का सबसे पहला कारण क्या है पता है ओवर लोड और ओवर वर्डन काम करना जो आदमी 24 घंटे अपने बिजनेस की चिंता में लगा हुआ है जिसके कारण है व्यक्ति को न तो अपने परिवार के लिए समय न समाज के लिए समय न धर्म के लिए समय न खुद के लिए समय बचे क्या वो व्यक्ति अपने आप के प्रति क्रूर नहीं है बोलो मैं गलत बोल रहा हूं अपने भीतर झांक कर देखो ऐसा आदमी आपके भीतर तो नहीं बैठा हुआ ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं यह सारा प्रवचन मैं किसी और के लिए बोल रहा हूं जयपुर वालों के लिए नहीं जयपुर वाले बड़े साफ सुथरे हैं हमें अपने भीतर झांक करके देखने की आवश्यकता है कि कहीं मैं अपने प्रति क्रूर तो नहीं हो रहा हूं ओवरलोड ओवरबर्डन बर्डन से ज्यादा आपाधापी और हाय हाय किसके लिए सबको पता है कि मरने के उपरांत एक धेला भी साथ में नहीं जाने वाला फिर भी उसी के पीछे पागल सच पूछो तो जरूरत के कारण मनुष्य परेशान नहीं है अपने मन की आकांक्षाओं के कारण मन मनुष्य परेशान है और यही मनुष्य को क्रूर बनाती है दूसरों की बातें पकड़ लेते हो चित्त अशांत तो होता है आप अपने आप के प्रति क्रूर हो गए सावधान हो जाएं इग्नोर करना सीखे कैसे करें आगे बात करूंगा लेकिन जिससे अशांति हो उद्वेग हो और तनाव उत्पन्न हो ऐसे कार्यों से अपने आप को बचाए जो व्यक्ति जानबूझकर बूझ अशांति मूलक कार्य करता है जानबूझकर बुझ कर उद्वेगकारी प्रयास करता है और जानबूझकर के तनाव मोलता है वो व्यक्ति स्वयं के प्रति क्रूर बन जाता है क्रूरता में व्यक्ति की सहजता और सौम्यता खंडित हो जाती है तो औरों के प्रति हो या खुद के प्रति हो क्रूरता तो क्रूरता है और आज से क्रूरता को आप रिफ्यूज करना शुरू करें रिफ्यूज न कर सके तो रिड्यूज जरूर करें बंधुओं समय आपका हो गया मैं समय का बड़ा पाबंद हूं इसलिए मत सोचना कि आप विलम्ब से आएंगे तो कार्यक्रम विलम्ब तक चलता रहेगा नौ पर समापन का समय सुनिश्चित है कार्यक्रम की समापन का समापन ठीक 9:40 पर हो जाएगा मैं नहीं चाहता मैं जैसे आपके लिए चाहता हूं वैसे ही स्वयं के प्रति भी मैं हमेशा सौम्य बना रहना चाहता हूं सबके प्रति सौम्य बना रहना चाहता हूं और ये ऐसा सुनिश्चित कीजिए कि ठीक आठ बज करके 30 मिनट पर यहां कार्यक्रम की शुरुआत हो प्रारंभिक औपचारिकताओं के लिए दस मिनट पर्याप्त है जो आवश्यक है और नौ से नौ तक आप लोग इस पूरे प्रवचन का लाभ ले आज पहली बात मैंने आपसे की ये श्रृंखला आगे चलेगी और एक एक बातों को हम रोज़ अपने जीवन में डिस्कस करते चलेंगे और कुछ सारभूत तत्व अपने साथ जोड़ सकेंगे इसी भाव के साथ मैं अपनी बानी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ इसलिए आज का एक लेसन लेकर के जाना है कि हमें समय पर आना है और समय के अनुरूप ही सारा काम करना है बोलिए परम पूजा आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महा